से तो है। इस कथन तो तो तो करने के लिए तदेश श्लोक आगे मंत्र है सहदेवे सहदर्वे ही प्राण भूता संप्रति यहाँ जहाँ सठित विखाना जीवात्मा सह दैव का देवताए इंद्रि अग्निदेवता देव प्राण प्राण भूता चक्षादी इंद्रिय प्राण भूत पृथ्वी आदि सर्विष्व प्रतिष्ठकाल तो में स्वेन्द्रीन हो जाते हैं यदक्षर यु यस्तु वेदय ते उस अक्षर ब्रह्म को जो जानता है अहमस्सी इस प्रकार स सर्वज्ञ सर्वमेव सर्वे आविवेश प्रविष्ट हो जाता है सर्व हो जाता है दास्य में विज्ञात्मा सह देवी ची अग्निदेवतांग साथ विज्ञात्म जीवात्मा प्राणाचुरादेय यत्र अभूता प्रशंति ये अक्षर ब्रह्म के साथ समय समय दर्शन सर्व सर्वे आविश्वेशम आविवेश आविशति है एक रूप हो जाता है अग्नि आदि आदि देवा ततच द्रष्टव्य चुरादि देवाख्या के साथ विषय भी भूत आ गया देवता भी च पहला आया है चक्षुरादियों के साथ देवता भी उपलक्षित है द्रष्टव्य विषय चक्ष इंद्रिय और अधिष्ठादी देवता ये सब एक बजाते हैं चतुर्थ प्रश्न आगे पंचम प्रश्न है। एवं चतुर्थ प्रश्न अधिकारी पदार्थ वाक्य अक्षर प्राप्ति चतुर्थ प्रश्न के द्वारा कहा गया उत्तम अधिकारी के लिए पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्य तत्पदार्थ तम पदार्थ का शोधन तम पदार्थ का शोधन करने के लिए जाकर सपन सुन अवस्था का धर्म उसे विलक्षण चतुर्थ बताया इसी करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के बाद वाक्या होता है शोधन तो पूर्व इस वाक्या पदार्थ शोधन करके वाक्या ज्ञान होता है उससे अक्षर प्राप्ति अक्षर ब्रह्म के साथ एक होता है ज्ञान होने पर अत्रधिकारी न जैसे उत्तम अधिकारी नहीं वैराग्य नहीं है अनाधिकारी मंद वैराग्यवत मंदम वैराग्यम मंद वैराग्यम कर्मचार कर वैराग्य आत्मा ये को में है, आत्मा का ध्यान का कर ओम प्रणोधन शरणी आत्मा मंत्रव्य उसके द्वारा शुचित ब्रह्म प्राप्ति द्वारा क्रमेण अक्षर प्राप्ति पंचम प्रश्न मुख्या हो जाता है जो स्मान अधिकारी तो ध्यान करेगा भूमि एवं उसे ध्यान करने से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी ब्रह्म लोक प्राप्ति होने पर फिर ब्रह्म लोक में ज्ञान होना क्रम में अक्षर प्राप्त करता अर्थम क्रम मुक्ति ब्रह्म के प्रति अक्षर प्राप्ति क्रम मुक्ति अर्थम ओंकार उपासना ओंकार उपासना उपासना में तो श्रेष्ठ है किन्तु विचार ज्ञान के अभियान कि मध्यम अधिक मध्य अधिकारी के लिए अन्य पदार्थ अनुपूर्वक वाक्य होते ज्ञान में अनधिकारी उसके लिए ओंकार ज्ञान उपासना ये कहने के लिए प्रश्न उतरना पड़ते अतम सभ्य सत्य काम पत्र सब सत्य काम नाम पृष्टवाहकार अभी ध्यात तो। भगवान मनुष्यु मनुष्य में जो प्राण मृत्यु तक उपासना करे ज्ञान होने पर जब ज्ञान हो गया समाप्त हो कि गया किन्तु है मृत्यु तक उपासना करनी है ओंकार अभिध्याय उनका का ध्यान करें करे अभिमुखेन उनका चिंतन करें करे कदात्मा होकर कथम वावस बहुत लोग किस लोग प्राप्त करता है यहाँ तक प्रश्न होता तस्में सहवाच हो उसके लिए उत्तर दिया विपल राम अतम सब्यता अतः विधानों का अर्थ है टीका में गार्ग प्रश्न निर्णय प्रश्न निर्णय हो गया चतुर्थमी तो अभी पंचमी परापर ब्रह्म प्राप्ति साधन उनका से उपासना प्रश्न थे पर अपर ब्रह्म प्राप्ति साधने ओंकार उसका उपासना विधान करने की इच्छा से प्रश्न आरभ्य थे आरम्भ करते टीका में अपर ब्रह्म लोक प्राप्ति क्रमेण पर ब्रह्म लोग अपर ब्रह्म लोग आगे पर ब्रह्मों की प्राप्ति होगी क्रम तो इसी तो प्रकार अपरा और पर दोनों की प्राप्ति होगी अपर ब्रह्म लोग प्राप्ति क्रम से पर ब्रह्म लोग की प्राप्ति के साथना प्रश्न आरभ थे स यह कच्चित हि भगवान मनुष्य मनुष्य मध्य मनुष्य सुख मनुष्यों में जोष उपासना करें तदुतमान मरण यीवा तक ओंकार अभिमुखन चिंता में तदुतमे तदिदी क्रिया विशेषण तगव मनुष्यु मंत्र में क्रिया विशेष अभिध्यानम ऐसे ध्यान करें तेनालीर कठिन है अद्भुत है इसलिए कारण अद्भुत में ऐसे बहुत कोई काम नहीं होते प्रायांत कार वर्णावीव अहंकार अभिध्या साधार न होकर ध्यान करें ठीक है मैम काफी ध्यान है न पूर्व काली प्रत्याहार धारण सूचित ध्यान होने के पहले प्रत्याहार धारण प्रत्याहार धारण होने पर ध्यान सही सूचित है बाह्य बाह्य विषय उपसंहृत करना समाहित चित्तो भक्तिया ब्रह्म भाव अवंकार बाह्य विशेष उपसंहृता करना जिसके केंद्र विषय से हट गया समाह समाहित चित्त प्रत्या बाह्य विशेष कर देश बंध चित्त से धारणा उसके बाद ध्यान भक्त आवश्यक ब्रह्म भावे भक्त आभिषित ब्रह्म भावे अभिष्ठ ब्रह्म भाव ये ओंकार ब्रह्म भाव अभिष्ट है आरोप है ठीक आधारण उपचारेण आवेशित गौमी आते ओंकार आवेश आरोप ब्रह्म ब्रह्म ओंकार ब्रह्म पर आरोपित ब्रह्म दृष्टि करे के उपासना करनी तस्कारे तस्तचित ओंकार करके आगे ध्यान करके सामचित अन्य धारण धारण ध्यान शब्दार्थम आह आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद आत्म प्रत्यय उसका संतान लगातार चले संतान का अविच्छेद एकता का भी था। एक था होता है संतान का प्रभाव प्रभाव चलेगा विच्छेद नहीं हो विच्छेद कैसे होता है भिन्न जातीय प्रत्यय अंतर से विच्छेद है भिन्न जातीय प्रत्यय अन्य ज्ञान से अखिलीकृत है नहीं होली कृत्य हो अखिली कृत्यादा नहीं ध्यान, ध्यान हो रहे इसी प्रकार लगातार आत्मविषय प्रत्यय चिंतना लगातार चले <coughs> संतान विच्छेद अविच्छिन्न संतान संतान का अविछेद करता विच्छेद नहीं हो इसे प्रवाह चले प्रत्यंतरण विजातीय प्रत्यय अखिली कृत अखिली कृत्यता अंतरित व्यवहित नहीं हो अन्य विजातीय प्रत्यय से व्यवहित नहीं हो बीच में यदि अन्य चिंतन आ जाए तो विजातीय प्रत्यय से व्यवहित हो जाता ऐसा नहीं हो तभी प्रत्यय कथा ध्यान होता है चित्त आत्म विशेष तब तो एक देश है ना विक्षेपा रही थी आत्मविषय का चित्र तो है फिर भी कभी थोड़ा किसी तरह समय विक्षेप हो जाएगा इसलिए बारे में करने के लिए दिया निर्वात अर्थात को नहीं होकर स्थिर रहे तभी ध्यान होता है ध्यान यमा जिसमें जा सूचित में ध्यान कौन से जिसे धारणा प्रत्यार इस प्रकार समझ ना, यम ने अभी समझला ध्यान यम्मा साधन में क्या, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अविग्रह यमणी शौच सत साध्य ईश्वर प्रणिधानी नियमा योग सूत्र कवि यम आसन प्राणायाम में ध्यान यम साधन जाता है सत्य भाष्य मै सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग सन्यास शौच सतोसम्वादी अनेकयम अनुगृीता सव यवजीव्रतधारण <coughs> सत्य सत्य अहिंसा अहिंसा सत्य ब्रह्मचारी आदि यम आगे सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह संग्रह अपरिग्रह अह यम आगे त्याग त्याग काम त्याग कर्म कर्म कर्म फल त्याग आगे नियम में शौच सतोषाध्याय शौच ये नि शौच सर और अमायावित मायावित्व है कपट उसका विपरीत आदि से लेना इस अनुगृहित यमनियम आदि अनेक यमन यमा यमन यमा से अनुग्रहित होने पर ही ज्ञान होता है इतने साधन के बिना ज्ञान नहीं होता है इससे अनुग्रहित होकर यमनियम युक्त होकर के सव जीव प्रत धारण जीव जब तक तो जीवित रहता है तब तक ऐसे ही चलता है कथम भाव सत्य लोग अनेक ही ज्ञान कर्म भी जेतव्या लोका तिष्ट ज्ञान उपासना और कर्म के द्वारा लोग तो बहुत ही उनमें से किस लोग प्राप्त करता है ठीक है नहीं? कतम चौथम बहुस निर्धारण दशे तहुस निर्धारण करने के लिए एक दिखाते अनेक ही लोक ज्ञानकर्म भी जेतव्य लोग दोहराद्यु उपासन व्राप्ति साधन में उत और प्रति साधन प्रस्तुत अभिप्राय प्रश्न करता है ओंकार से किसको प्राप्त करेगा तेन ओंकार अभिध्यान है न मृत्यु को ओंकार का जो ध्यान करेगा निरंतर कथम स लोकम जयती है सत्य काम सत्य काम है उसके लिए तस्वी स अभिप्राय ठीक है ओंकार अभिध्यान ध्यान है ध्यान हो उनसे जैसे दोहराद्य उपासन हो तो दोहराद्य ध्यान है ओंकारा ध्यान भी है उनसे जैसे दोपासन भी अपर ब्रह्म प्राप्ति का साधन इसलिए ओकार ध्यान भी अपर प्राप्ति का साधन है अथवा पर प्राप्ति का साधन भी है ये पूछने वाले शब्द का अभिप्राय है तब ज्ञान पला दो अपर अलंबन ध्यानम चेत अप्राप्ति मात्र साधन पर न चेत तो क्रमेण साधन उत्तर इसके अभिप्राय को जान करके सत्यक्रम के का अभिप्राय को जान करके जानने वाले विपला धमस ने कहा यदि अपर ब्रह्म को आलंबन आश्रय करके ध्यान उतरता है कार्य ब्रह्म को तो अपर प्राप्ति के साधन अपर प्राप्ति मात्र साधन केवल अपर ब्रह्म ब्रह्म लोग सर्श्य करेगा परालंबन कर तो पर ब्रह्म को आलम्बन आश्रय करके ओंकार का ध्यान करता है तो क्रमश पर ब्रह्म को भी करमश मुक्ति साक्षर नहीं तो पहले अपर ब्रह्म प्राप्ति होकर प्राप्ति और यदि पहले से अपर को आलम्बन कर करता तो करत जा जा है तो केवल अपर को प्राप्त करेगा अपर ब्रह्म प्राप्ति नहीं उत्तर महा ये ती सत्य काम परम चा च ब्रह्म यद ये जो ओंकार है परम अपरम नहीं तो पर प्राप्ति का भी साधन अपर का साधन अपर ब्रह्म का आलम्बन करता है तो अपर ब्रह्म ही प्राप्त करेगा ब्रह्म का आश्रय करके ध्यान करता है तो अपर ब्रह्म प्राप्त करके पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा तस्माद विद्वान आयतन एक तरम अन्य थी इसलिए वो पार्सक ये इस आयतन आश्रय से ओंकार से एकत मेती पर अपर एक को प्राप्त करता है एकदत्यम ठीक है मैं नोर एक सत्य काम यदकार एकद और एक यद शब्द तो दो शब्द न फुल तो ओंकार तो फुलिंग ओंकार विशेषण तयुग् ओंकार का विशेषण युषता है ब्रह्म विशेषण तह एक ब्रह्म एक ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म का विशेष परचापर ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म पर सत्य सत्यम्क्षर पुषाख्य अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्मे अख्यक तो ब्रह्म का अनुवाद करके है कर ओंकार ओंकार ओंकारात्मक है ओंकार प्रतीक ओंकार प्रतिगे ओंकार उकतीक ओंकारात्मक ब्रह्म परमच परि अपर ब्रह्म अस्थितहकारी वाक्यान पर्रह्म है उभयोहारी ओंकार उकतीक आलम न सेवा ब्रह्मत्व विधान ब्रह्म ओंकार दृष्टि प्रसज अपर ब्रह्म है वो ओंकार है पर अपर ब्रह्म को उद्देश्य करके ओंकार विधान करेंगे तो ब्रह्माओं को उद्देश्य करके विधान करेंगे तो ब्रह्मा में ओंकार दृष्टि हो यह प्राप्ति होगी इतना संख्या ब्रह्म सूत्र माया ब्रह्म दृष्टि रुपये न्याय ओंकार से कहा गया क्या करना कैसे चिंता न करना प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी है तथा ब्रह्म में प्रतीक दृष्टि करनी है तो सुन ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा प्रतीक में तो ब्रह्म दृष्टि तो करनी चाहिए उत्कर्ष इस न्याय से लोकेश उपासित इत्यादि लोकेशवी उपासित इसे कहा तो में लोक की उपासना होती है ना कि लोक में शाम दृष्टि इसी प्रकार यहाँ प्रत्येक में ब्रह्म दृष्टि कर उपासना करना है निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करना जो उत्कर्ष होता है निकुष्ट ओंकार प्रतीक ब्रह्म में उत्कृष्ट निकृष्टे ओंकार ब्रह्मदृष्टि सिद्धयति इसलिए सिद्ध्यंकार में ब्रह्मदृष्टि अलग ब्रह्म तेदा कथम ऐक्यं ओंकार अलघ ब्रलघ अचो वाषा संक्रांत उपचार रीपिया ग्रोण है मुख्य नहीं ओंकार प्रतीक तो ओंकार प्रतीक प्रतीक ये ब्रह्म नंकार प्रतीक ओंकार उसका प्रतीक होने से उसको ब्रह्म को भी ओंकार कहा गया अनेन अने ओंकार से प्रतीकत्व उपदेश तद ओंकार ब्रह्म ओंकार के एक कथन करके जो सामनाधिकरण प्रयुक्त किया गया तो ओंकार है प्रतीक ओंकार प्रतीक होने से ब्रह्म को ओंकार कहा गया प्रतीकत्व उपदेश ये भी प्रतीक किम प्रतीक उपदेश प्रतीक ओंकार उपदेशन साक्षाद्री दीयता साक्षात ब्रह्म कहीं कथन करें अतः परम हिम शब्द अनर्वधर्म विशेष वर्जित अतो न शक्यम अतिद्रिय गोचरवाद केवल मनसा अवगा ब्रह्म है शब्द अना शब्दादी के द्वारा कथन करने के उपदेश के लिए योग्य नहीं शब्द आदि इंद्रिया विषय उनसे शब्द आदि के लिए आना था। उपलक्षण सर्वधर्म विशेष निर्विशेष कोई धर्म नहीं है धर्म नहीं तो किस शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है प्रवृत्ति निमित कुछ नहीं है प्रवृत्ति निमित जाति क्रिया गुण सम्बंध कुछ नहीं उनसे निर्विशेष उनसे शब्द प्रयोग नहीं हो है किसी प्रकार इंद्रिया विषय नहीं अतो न सक्षम अतिद्रिय गोचर तो आज केवल मनुष्य है, केवल मनुष्य उसको विषय करना कठिन है अतिय गोचर था इंद्रिय गोचर को अतिक्रांत करके इंद्रिय का विषय होता है इंद्रिय गोचर इंद्रिय गोचर अतिक्रांत अतिय गोचर होता है अनिंद्रिय गोचर इंद्रिय गोचर है ही नहीं इसलिए मनुष्य ही विषय करना नहीं हो है ठीक है शब्द उपलक्षण आना हम दिया शब्द आदि भी साक्षात बोधन अनाथ शब्द आदि के द्वारा साक्षात बोधन ज्ञापन करना कठे सका है लक्षण के द्वारा तो होगा साक्षात बोधन नहीं होगा आदि शब्द में अनुमान आदि गृह शब्द के द्वारा नहीं होगा अनुमान के द्वारा किसी प्रमाण के द्वारा बोधन साक्षात नहीं होगा परम ही ब्रमाण प्रवृत्ति निमित धर्म से लिंग से चभाव आदि तथेतवा शब्द प्रयोग करने के लिए प्रवृत्ति निमित्त चाहिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त गोशब्द प्रवृत्ति निमित्त गोत्व घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त घटत्व जाती है आचक शब्द प्रवृत्ति के लिए क्रिया है भाग क्रिया जाति क्रिया दंड शब्द प्रयोग करने के लिए दंड विशेषण है संबंध इसी प्रकार कुछ प्रवृत्ति निमित्त शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होने से ही ब्रह्म में शब्द का प्रयोग होगा ब्रह्म निर्धर्म के कोई प्रवृति निमित्त है धर्म नहीं मन से प्रवृति निमित्त नहीं रहा और अनुमान नहीं हो सकता है लिंग लिंगो उसमें नहीं मन से अनुमान भी से नहीं हो सकता है इसलिए न तो इंद्रिय का विषय है न शब्द का विषय है न अनुमान का विषय न सक्यम इतना अवगाहित इस अवगाहित न सक्यम मन के जरा तरी इंद्रिय मनसवा शब्द के द्वारा अनुमान के द्वारा ग्रहण नहीं होगा इंद्रिय के द्वारा मन से हो कहा भी नहीं होगा को चलते मनसाइथ इंद्रिए दृष्ट्य केवल मन से अथवा इंद्रिय के द्वारा विषय कर् तथा तरह से ओंकारे आवेशवाद कि विशेषम आरोप्य आवेश वक्तव्य यदि किसी प्रकार ब्रह्म विषय नहीं है तो ब्रमण निर्विशेष ब्रह्म उसका फिर ओंकार में आवेश दृष्टि कैसे करेंगे ओंकार में उसका संबंध नहीं होगा तो ओंकार में ब्रह्म दृष्टि कैसे करना ब्रह्म पहले इंद्र का विषय नहीं मन का विषय नहीं तो उसमें ओंकार में ब्रह्म बुद्धि करेंगे कैसे किंचित विशेषण आरोप के आवेश वक्तव्य तो फिर कुछ विशेष आरोप करके ओंकार में उसका संबंध बताना पड़ेगा अतएव सूर्या अंतर्गत ओंकार सूर्य अंतर्गत विशेष सूर्य आदित्य मंडल पुरुष ही चिंता चिंतन करने के लिए विशेष कहेंगे ओंकार तादात्म्य अंच ओंकार के साथ उसका तादात्म्य कहेंगे तत्कथ निर्विशेष तो, तो लाभ तो हो तो निर्विशेष कैसे होगा अतः ओंकार ऋतु ओंकार विष्णु आदि प्रतिमा थानी विष्णु की प्रतिमा है शिवलिंग है और जैसे प्रतीक है जैसे ओंकार भी ब्रह्म का प्रतीक है विष्णु आदि प्रतिमा ताने वाला भक्ति आवे से तो ब्रह्म भाव है भक्ति से ब्रह्म भाव समाविष्ट होता है ब्रह्म बुद्धि आरोपित है अतिरिक्त तो भक्ति से ब्रह्म बुद्धि आरोपित होकर आरोप ध्यान नहीं रहता है ब्रह्म ही ध्यान नाम तत्प्रसिद्ध ध्यान करने वाले के ब्रह्म प्रसन्न होता है ये अवगम्य से शास्त्र प्राण्यात्म शास्त्र प्रमाण जाना जाता है प्रतीक में से परमात्मा प्रसन्न होते पर उपासन चित्त नैर्मल्य सी निर्विशेष स्वयं प्रकाशति प्रसन्न न उपासन होता है निर्मल निर्विशेषण प्रकाश हो जाएगा शास्त्र हमने अन्य ब्रह्मी वह जो पर ब्रह्म चाहता है उसके लिए उपासना व्यर्थ हो जाएगा इसलिए चित्र निर्मल होने पर निर्विशेष ब्रह्म भी प्रकाश हो जाएगा तथा तो अपरमच प्रसिद्ध थी परम ब्रह्म भी प्रसिद्ध प्रसन्न ही प्रकाश हो जाएगा अपर ब्रह्म तस्मात परम चम च ब्रह्म यदोकार यदि परम अपर ही ब्रह्म है जो ओंकार ओंकार ही ब्रह्म है ये उपचार गौना पड़ेगा ओंकार उसका प्रतीक आलम्बन होंकार ही ब्रह्म कहा गया तस्मा विद्वान से जानने वाला ध्यान करने वाले एक वा आत्म प्राप्ति साधन ओंकार ही आत्म प्राप्ति का साधन ओंकार केवल ओंकार का ध्यान ओंकार अधिक है ना ओंकार के ध्यान से एक तरह अन्वी दोनों में से एक परम अपीति अनुग्छति अनु अनुगछति ब्रह्म को प्राप्त करता है एक निदिष्टम निर्दम आलंबनम ओंकार ब्रह्म निर्दिष्ट होता है समीपतम सबसे अंतिक निर्दशा है अंतिकतम समीपतम हे आलम्बन ओंकार ब्रह्मकार तस्मा विद्वनि ब्रह्म विद्वान स्वयं ब्रह्म ही ब्रह्म युग्य है ज्ञान सेवा एक ना अंन आयतन आलंबन पद से प्रमादा गणित दृष्ट्य भाष्य मै एक आत्म्राप्ति साधन अहंकार विधान है यहाँ आयतन आलंबन ऐसे पद होना चाहिए व्याख्या प्रमादे तेज पिंडिता पदके यह अर्थ तो थ शिक्षारे पुरा ओंकार अभी साधने शब्द कथनमेत ओंकार अतः शर्तनी ओंकार प्राप्ति साधन आलम ध्यान अभी ध्यान से आयतन तो अभाव क्योंकि अभिध्यान स्वयं आयतन नहीं इतने आयतन आयतन ओंकार वही अभिधान नहीं है ओंकार तो के ध्यान से ही एक प्राप और के। को प्राप्त करेगी इतरो उपासनाव अश्प उपासना पर प्रापक तो न संभवती है अन्य जितने उपासना है सब अपर ब्रह्म का प्रापक है पर का प्राप्क कोई नहीं इसलिए ओंकार उपासन न परप्रापक इतर उपासन इतरो अनुमान से ओंकार उपासना भी पर ब्रह्म का प्रापक नहीं होगा इसक्रांत से कहते हैं निर्दिष्ट ही आलम्बनम ओंकार ब्रह्म अंतिक मनादपेक्ष निर्दिष्ट समीपवर्ती अंतरंगम श्रेष्ठम आलम्बनम मनो ब्रह्म मनोब्रम उपासित आकाश ब्रह्म हेतु आदेश है इस भी बहुत आलंबन उपासना करने के लिए प्रतीक है मनादि प्रतीक ओंकार निर्दिष्ट का समीपी अंतरंग साधन है श्रेष्ठ आलम्बन है एकदन परम एत आलंबन इसे सृति में का श्रुति में का यह आलम्बन पर है इसे श्रेष्ठ आलम्बन है इत्यादि श्रुति में का निर्दिष्टत्व संस्तुवन उत्तरवाक्य साध समी प्रथम है ओंकार आलम्बन ब्रह्म इसकी स्तुति करते हुए उत्तरवाक्य से सीधा सिद्ध साधे निर्दिष्टत्व तो ओंकार कैसे समीप्रथम उसको सिद्ध करते सत्यन संवेदितूर्णमे जागत्या एक मतम एकमात्रम तो ओंकार का प्रथम मात्र है अम अ एकमात्र अभी ध्यान एक एकमात्र को जान करके उसका ध्यान करे तो तो सत्य तो में एक एकमात्र के द्वारा ध्यान करे तो एकमात्र से संवेदित तो पूर्ण में जगत्यापत्त शीघ्र ही एकमात्र से ज्ञापित होकर संवेदित ज्ञापित होकर ग्रहित जगत्याम अभि जगत में जन्म लेगा प्राप्त करेगा तम ऋचो मनुष्य लोक मुखाने मंत्र मनुष्य लोक लेते ब्रह्मचर्य श्रद्धा संपन्न महिमान अनुभवती मनुष्य में तप्रद्धा ब्रह्मचर्य से युक्त तो होता है तो करके विभूति का अनुभव करेगा तो इसे उपासना पुण्य कर्म के फल से ही तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा होते हैं श्रद्धा ब्रह्मचर्य तप वैराग्य आदि बहुत तपस्या पूर्व पुण्य का फल है उपासना से इस प्रकार युद्ध होता है यदि ओंकार से सकल मात्रा न ब ओंकार के सकल मात्रा अम तीन मात्रा के विभाग को नहीं जानने वाला है नहीं करके तथा तो ओंकार अभिध्यान प्रभाव फिर भी ओंकार का ध्यान करता है सकल मात्रा का विभाग है, तो ए, ओ, उ, कर, अर्थ ज्ञान नहीं है फिर भी ध्यान करता है तो उसके ध्यान प्रभाव विशिष्टा में गतिम ग विशिष्ट गति को प्राप्त करता है एकदेश ज्ञान वैगुण्यतः ओंकार शरण कर्म ज्ञान उभय्रष्ट न ज्ञान में रूप वैगुण्य है वैगुण्य होने से दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है यदि ओंकार शरण ओंकार का आश्रय करता है कर्म ज्ञान भ्रष्ट कर्म ज्ञान उभय से भ्रष्ट होकर दुर्गति को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं ठीका नहीं विकलशनकवात्दिष्ट ये विकल्प होने पर इसलिए ओंकार निर्दिष्ट है है, है में अकार आदि मात्रा त्रेनात्मक ओंकार उपासित न जानती अकार उकार मकार तीन आत्मक ओंकार ऐसे उपासना करना चाहिए ऐसा नहीं जानता है कि तू अकार मात्र उपासित्य पुस्तक में छोटी अभिधान आदि है एक पंक्ति बीच में रहता है अलग से ऊपर ले लो सच उपासित तब्य न जानाती कि आगे दूसरे पंक्ति होगा चकार तो मात्र उपासित्व उपासीक्य कित माथ विरा तथा एक वैगुण्यतया एक इस पुस्तक में पाठित है तथा तो एक देश ज्ञान वैगुण्यतया एक देश से ज्ञान वैगुण्य होने से दुर्गति न गति दुर्गति को नहीं प्राप्त करता है किं देखकर लिख देना कित ओंकार प्रभावात, ओंकार के ध्यान से प्रभाव से तो एक देश ध्यान प्रभाव एक देश प्रथम मात्र के ध्यान के प्रभाव से विशिष्टता में गतिम ग प्राप्त करता है अकार मात्र उपासना करना है जानता है एकदश ज्ञान वैगुण्य होने से दुर्गति प्राप्त नहीं करता है ज्ञान के प्रभाव से एक एकदशी ध्यान के प्रभाव से विशिष्ट गति प्राप्त करता है तात्पर्याथम उत्तर इधान अक्षरास तात्थ को कह करके अभी शर्थ कहते हैं कि तरी यद्यंकार केवल अभिध्या वो एक एकमात्र विभाग एकमात्र के विभाग को अकार कोई जाने वाला अभिध्य करे एक एकमात्र का अकार अवयव का हमेशा ही ध्यान करे तेने व एकमात्र एक विशिष्टो अहकार एकमात्र विशिष्ट अंकार के ध्यान से संवेदित संबोधित ज्ञापित से क्षिप्रम एवं जगत यान अभी संप्यते मन से लोकों न शब्द यद्य व्याख्या यदि का यद्यपि यदि यद्य व्याख्या एवं चत्यन प्राग तथा पदम दृष्टि सत्यन सत्यन संवेदित किले तथा यदि यद्यकमात्र अभियान तथा तो एक क्या? एकमात्र एकमात्र एक चिंतन एकत्र एकमात्र एकमात्राविष्ट ओंकार में आविष्ट ओंकार के एकमात्र विष्ट होता है इसलिए ओंकार का अवय अर्थात अवय बेहतर एकमात्र प्रधानमंत्री अप्रधान भूतम मात्रा द्वय कृष्ण ओंकार कैसे दे कोई कहते एक मात्रा क्या एक मात्रा प्रधान है और बाकी दो मात्रा गौण है संपूर्ण ओंकार का चिंतन एक मात्रा विशेष कैसे होगा एक तो कहते केवल ओंकार का एक अवय अकार का ही ध्यान करता है और कोई कहते एक मात्रा अकार प्रधान है उ को गौण करके सम्पूर्ण ओंकार का चिंतन करता है दीपिकायाचस्पति चकार मात्र व्याख्यात एकमात्र विशिष्ट अहंकार अकारी ही एक कार्य उसी ध्यान से संवेदित गात संबोधित संबोधित गातः में त्यान तन मात्रा साक्षात्वा नीर्थ ध्यान इसे करना पड़ता है ध्यान करते करते ध्येय ध्येत्मक हो जाए ध्यय ध्यान त्रिपुटी रहित हो जाए हो जाए, तो तन्मात्र ध्यान एकमात्र ध्यान से तन्मात्रा मात्र साक्षात्कार उसका साक्षात्कार हो जाएगा तद्रुप हो जाएगा ऐसे जाने। जगत प्यान का पृथ्वी में अभी सम्पद्य थे ठीक है न पृथ्वी किम अभी सम्पद्य थे यदि तो कर्म आकांक्षा थे पृथ्वी में क्या प्राप्त करता है किंग उसका उत्तर मनुष्य लोकन मनुष्यलोकमित पदम यहा आकृष्य आकांक्षा पूर मनुष्यलोक आकर्षण करके आकांक्षा पूरा करते हैं मनुष्यलोकम कि मनुष्य लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करता है पृथ्वी मनुष्यलोक से तद वह पृथ्वी में तो मनुष्य लोग होगा नियम तो कथन करना व्यर्थ हो संग्राम से करते नहीं अनेक जन्म जगत्या संभव है पृथ्वी में अनेक जन्म पशुआदि पशु आदि मनुष्य में प्रति तो ध्यान तो तो करने से मनुष्य ही कैसे बनेगा अतः तक साधक जगत मनुष्य लोकमेव रीच उपनयती उपन गमय साधक उपासक को जगत में पृथ्वीलोक में को प्राप्त कराते रीचा मनुष्यत्व को प्राप्त करेंगे ऋग्य में ऋगरूपा ही ओंकार से प्रथम प्रथमा एकमात्र अभिध्या ऋग्वेद रूपा ही ओंकार से प्रथमा एकमात्र अकार उसका ध्यान करना है ध्यान क्या है इसलिए वो मनुष्य लोग को प्राप्त करेंगे पृथ्वी अकार सर ऋग्वेद पृथ्वी का अकार ऋग्भेदे अकार ऋग्वेद अभिज्ञता अकार रूप मात्र अकार रूपा मात्रा ऋग्वेद रूपा अभिज्ञाता ध्यान की गई आकार रूप मात्रा ऋग्वेद रूपा वह मनुष्य लोग प्राप्त ऋग्वेद मनुष्यलोक उपनयन ऋग्वेद ऋच है, है इसलिए वो वह मनुष्यलोकमी स सतत्र मनुष्य जन्मनि जन्म गृह सन् तपसा ब्रह्मचरिये श्रद्धया महिमानं महिम विभूतिमुवती मनुष्य जन्म तनुष्य जीजाग्रे दिवज्रेष्ठ ब्राह्मण तपस्वुक्त होता है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारियों श्रद्धा से संपन्न होता है महिम्मी ऐश्वर्य करता है नीत श्रद्धा यथे चेष्ट वीत श्रद्धा श्रद्धा से श्रद्धारहीत नहीं होता है श्रद्धारहीत है तो पाप का फल यथेष यथे चेष्टा शास्त्र अलग प्रकार अपने मन में अलग प्रकार करे ये पाप का फलन ऐसा नहीं होता है यथेष्ट श्रेष्ठ नहीं होता है तथा तो योग कदाचित न दुर्गति में चली इसी प्रकार योग भ्रष्ट दुर्गति का ही करता है ये दुर्गति का चिन्ह है जो शास्त्रीय मार्ग में श्रद्धा रहता है यथेष्ट चेष्ट है शास्त्र एक प्रकार है यह मन अलग प्रकार करे दुर्गति को तो प्राप्त करेगा श्रद्धा भी रही शब्द का अर्थ योग इतने मनुष्य पर भी यदि उपासना करता है तो दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा अन्य न ही कल्याण दुर्गति गीता वाक्य सम्भाव गीता गया अथ यदि द्विमात्र मन से संपद्य थे स्व अंतरिक्षम यजु उन्नीयते सोमलोकम यदि ओंकार का द्विमात्र विभाग करके द्विमात्र ओंकार का ध्यान करे उन्न का ध्यान से संपद्य थे तो सो अंतरिक्षम यजुर् उन्नीयते सोमलोक को यजु के द्वारा सोमलोक प्राप्त किया जाता है स सोमलोके विभूति मन अनु भी पुनरावर्त है में ऐश्वर्य अनुभव करके तीव्र आता है अतः यदि तीव्रवृत्ता दिमात्र से विशिष्ट ओंकार को ध्यान करे सपना आत्मा की मन से मननीय यजुर्मय सौम देवते सम्पति स्वन ही मन का परिणाम है इसलिए मन में ध्यान करता सपनात्मक मन हो गया मननीय हो गया है संपन्न हो जाता है एकाग्रिक आत्म भाव को प्राप्त करता है द्विभागी थे द्वितीय मात्र मतत्व विशिटार अर्थात तदगत उकार मध्यम प्रथम आकार था द्वितीय मात्र उत्तर मात्रा दकार से पूर्व पहला उकार आ गया यहाँ उत्र अत द्वितीय मात्रा रूपम ये बच्चा थी इसलिए द्वितीय मात्रा रूप कहेंगे उकार का द्विमात्र मनुष्य संपत्ति अधिकार द्वितीय मात्रा विष्ट ओंकार उतिया द्वितीय द्विमात्र द्वितीय ओंकार ओंकार का ध्यान ओंकार को ध्यान करे कारण ओंकार अभिध्याय तो पहले ओंकार अभिध्या दिमात्र ओंकार दिवत अच्छा दिमात्र द्विमात्र द्वितीय मात्र तो मन को प्राप्त करता है यजुर् उसको सोम को लोक लेते ही अत्र अच्छा अभिध्यानम तादात्म्य अभिमान पर्यत वक्त मन से संपद्यती वाक्य मन से संपद्यती ध्यान ऐसे की ध्यान त्रिपुट हो जाता है तो तादात्मक हो जाता है ऐसा कहने के लिए मन से संपत्ति जैसे कहा गया तन संपत्ति है साधन वेन वन मन सब्देन तत् स्वप्न आदि लक्षण द्वारा स्वप्न यजुरात्र मन संपत्ति मन ही हो जाना ऐसा नहीं हो सकता है साधन रूप से मन ही हो जाना अथवा फल रूप से मन ही हो जाना ये संभव नहीं मन शब्द से नाम स्वपना आदि लक्षण था मनता परिणाम स्वप्नों के लक्षण करके स्वप्न यजुर स्वप्न यजुरादिविदिना करके श्रुत श्रुतओंकार को रक्षा दी श्रुतंत्र कहा कि ओंकार जो सपनात्मक यजुरा है यजुरात्मक है ये ओंकार ही लक्षित होता है इसी कहते भगवान भाषेकर स्वप्न आत्म के मन से संपत्ति मंत्र में मन से संपत्ति थे वो मन का अर्थ कर दिया सपन मन का परिणाम सपनात्मक सपनात्मक मन मन मन व्यक्ति का उपत्ति पर्यतम अभी ध्यान यह करोती थी वाक्य अर्थ है जल ऐसे उकार में संपत्ति तदरूप होने तक जो ध्यान करता है एकाग्रता आत्म भाव प्राप्त करता है सवन मृत आधार द्वितीय मात्र रूपम द्वितीय मात्र रूप यजु भी उन्नीय है द्वितीय मात्र रूपे यजु के द्वारा अंतरिक्षम स्थित सोमलोकों को लिया जाता है सोमलोकम साम्या जन्म तो मंत्र अच्छे जन्म को प्राप्त के करायेंगे सौम्य जन्म प्राप्त कराते अचिदी यदि इत्यादि पुनः पुनरिंत न स्तुति यदि मनस इत्यादि है यदि यदि इत्यादि यह यह यह यह से से त्रिमात्रन आ यदि ले नहीं किंतु अकार विश्वाभिन्न विराट उपासनम उन्न हिरण्यगर को उपासन च विवक्षित यहां नहीं किन्तु उ जो फल का आगे फल के लिए उपासना करता है अकार में विश्व अभिन्न विराट उपासनाट समी रूप विश्व अभिन्न विराट का उपासना करना अकार में उकार में व्यक्ति सूक्ष्म तेजस्वी समस्टि अभिमानी हिरण्यगर में तेजस्व अभिन्न उपासना कर्म करना यही विभोष मनो शब्दिमानी हिरण्य गर्भोचते उनके मत के अनुसार मनो शब्द से मनो परिणाम सप्न सपना सूक्ष्म हिरण्य गर्भ का आ गया इस वक्त सपनात्मक इत्यादि विशेषणी ऐसे समझना चाहिए दीपिका अंत तो व्याख्या है मात्रा दिलित से उपासन मनसत्ति मनसा एक चिंतनी चिंतन व्याख्यात नात्र मिलित अलाकर के उपास मनमे संपत्ति मन में सम मनसा एक चिंतन एकाग्र पर चिंतन इति चिंतन व्याख्यान क्या भाष्य में सूतिमु सोमलोक चंद्रलोक में चंद्र तुल्य स्वर्य प्राप्त करके या सुख ऐश्वर्य करके फिर मनुष्य लोग आएगा और ध्यान करने वाले, कर वाले चंद्रलोक में कुछ दिन सुख भोग करके फिर मनुष्य लोग आएगा वो जैसे श्रद्धा आदि युक्त था ये भी श्रद्धा ब्रह्मचर्य आदि से युक्त होगा